दोस्तों, जोसिप माफी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपको सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि दौलत, कामयाबी और मजबूत रिश्ते भी दे सकता है, अगर आप उसे सही प्रोग्राम करो। तुम कह सकते हो कि पहला प्रिंसिपल है वेल्थ अट्रैक्ट करना। माफी कहते हैं कि गरीबी असल में अक्सर एक माइंडसेट होता है। अगर आप बार-, -बार लेकिन अगर आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हो, मैं प्रोस्पेरिटी डिजर्व करता हूँ, पैसे के नए रास्ते मेरे लिए खुल रहे हैं, तो सबकॉन्शियस आपको उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ पुश करता है, जो वेल्थ क्रिएट करती हैं। दूसरा प्रिंसिपल है, सक्सेस बिल्ड करना। सक्सेस उन लोगों को मिलती है, अगर आप अपने आपको successful imagine करते हो, अपना गोल अचीव करते हुए visualize करते हो, तो subconscious उस गोल के लिए resources और energy align करता है। यहाँ भी rule वही है, जो तस्वीर आप अपने दिमाग में बनाते हो, वही आपकी reality बन जाती है। तीसरा principle है, healthy relationships attract करना, मफी कहते हैं कि रिष्टे आ� अगर आप अपने अंदर resentment, jealousy और anger कैरी करते हो, तो आपके relationships toxic हो जाते हैं। लेकिन अगर आप forgiveness, love और kindness को अपने subconscious में reinforce करते हो, तो naturally आपके आसपास के रिष्टे strong और positive बन जाते हैं। एक मिसाल लो, एक इंसान हमेशा कहता था, मैं unlucky हूँ, मुझे हमेशा गलत partner म जब उसने अपने affirmations change किये और अपने subconscious को feed किया मैं प्यार deserve करता हूँ मुझे healthy और supportive रिष्टे मिलते हैं तो धीरे धीरे उसकी relationships भी change हो गई Murphy का कहना है subconscious mind एक magnet की तरह है जो beliefs और images आप उसे देते हो वो उन ही को attract करता है दोस्तो इस chapter का असल lesson है अगर फेड और एक्सपेक्टेशन से अपनी तस्वीर बनाओ। और अब मर्फी हमें अगले चैप्टर में ले जाते हैं, जहां वो प्रैक्टिकल मेथड्स समझाते हैं कि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए अफ्फर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और प्रेयर टेक्निक्स कैसे यूज करनी हैं।